स्वामी विज्ञाननंद की स्मृति कथा स्वामी जगदीश्वरानंद इलाहाबाद में रहते समय सन उन्नीस सौ अक्टूबर पूज्य पा स्वामी विज्ञानंद महाराज सर तेज बहादुर सप्रू के पुत्र आनंद नारायण सप्रू महाशय की मोटर कार में लगभग ढाई घंटे घूमे थे और उन्होंने अपना आनंद प्रकाश करते हुए कहा था देखो इतनी कारों में हुमा हूँ किंतु ऐसे आरामदायक कार में कभी नहीं बैठा इसी दिन सप्रू के घर जाने के अनुरोध को स्वीकार किया स्वामी मैथिल्यानंद उनके साथ गए थे उनके सप्रू भवन के फाटक पर पहुँचने पर सप्रू परिवार की गृह बंधुओं गृह वधुओं ने पुष्पादि से सज सज्जित एक थाल में दीपक रखकर उनकी भक्तिपूर्ण अर्चना की और भूमिष्ट होकर प्रणाम किया पर तेज बहादुर के ज्येष्ठ पुत्र बैरिस्टर श्री प्रसन्न नारायण सप्रू उनके दर्शनों के लिए वहाँ उपस्थित थे विज्ञान महाराज की प्रशांत गंभीर मूर्ति के दर्शन कर श्रद्धा और विनम्रता से उनके उद्देश्य सुनने के लिए वे सभी के साथ वहाँ बैठ गए श्री प्रसन्न नारायण सप्रू ने उनसे श्री रामकृष्ण के विषय में कुछ बोलने को कहा वे प्रांजल अंग्रेजी में ठाकुर व स्वामी जी के संबंध में कुछ बोले उन्होंने यह कहकर प्रारम्भ किया ओह ही वाज ए वेरी सिंपल एंड प्लेन मैन ही यूज टू बी कॉन्स्टेंटली इमर्स्ड इन द थॉट ऑफ द डिवाइन मदर द द्रिएस्ट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स आह वे बहुत सरल और सीधे साधे आदमी थे विश्व प्रसवनीय जगन्माता के चिंतन में वे सदा विभोर रहते थे विज्ञान महाराज की बात समाप्त होने पर वे लोग एक दूसरे से कहने लगे उनकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी इनका मस्तिष्क सतेज और चिंतन शक्ति बनी हुई है उनके पूत संघ से उन्हें परम तृप्ति हुई है विदा होने के पूर्व उन्होंने सप्रु भाइयों तथा अन्य लोगों को आशीर्वाद दे देते हुए कहा बी हैप्पी इन लाइफ बी प्रस्परस इन लाइफ जीवन में आप लोग सुखी और समृद्ध हों स्वामी विज्ञानानंद के किसी मद्रासी शिष्य ने अनेक दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से अपना संशय प्रकट करते हुए उन्हें एक बहुत लंबा पत्र लिखा था इसका उत्तर उन्होंने अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार दिया था द मंत्राज देम सेल्फ विल थ्रो लाइट इन यू यू नीड नाट बी एनॉक्शियस रिपीट देम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑल यूअर डाउट्स विल बी क्लियर एज ए मिस्ट एंड क्लियर ऑन द सनराइजिंग एंड यू आर सर्टेन टू बी ब्लेसेड तुम्हें जो मंत्र दिए गए हैं वे ही तुम्हारे अंतर को प्रकाशित करेंगे तुम चिंतित न हो उनका प्रतिदिन सुबह और शाम को जब करो सभी संशय दूर हो जाएंगे जैसे सूर्योदय पर सारा कोहरा दूर हो जाता है तुम अवश्य ही ईश्वर कृपा से धन्य हो गए सिद्ध गुरु के इन कुछ वाक्यों से शिष्य के मन का अंधकार शीघ्र दूर हो गया था सन उन्नीस सौ फरवरी मंगलवार को बेलूर मठ के एक सन्यासी को विंध्याचल में गंगा के किनारे तपस्या करते समय निम्नोक्त अलौकिक दर्शन हुआ उनके कमरे के दरवाजे के पास रात को तीन बजे के कुछ पहले स्वामी विज्ञानंद अचानक सुक्ष्मेह में आकर बैठ गए साधु ने बाहर जाने पर उनका इस प्रकार अप्रत्याशित दर्शन किया उसके उनके निकट जाने पर विज्ञान महाराज ने अत्यंत करुण करुणा और सहानुभूतिपूर्ण अपने दो उज्जवल नेत्रों से उसे देखा और कहा तुम्हारी कुछ अशुभ वासना अभी बची हुई है इसके बाद वे दृढ़ता से दो बार बोले वह दूर हो जाएगी दूर हो जाएगी एक दिन मेरे पास आना मैं सब बता दूंगा दो एक बार आना साधु अपनी अशुभ वासना जानकर और महाराज अहेतुकी करुणा देख कर रो पड़ा तब महाराज अंतर ध्यान हो गए इस घटना के बाद साधु विन्ध्याचल से इलाहाबाद आए पर इस विषय में विज्ञान महाराज से कुछ कह नहीं सके लेकिन उसी वर्ष 27 फरवरी को शिवरात्रि के पहले दिन बेलर मठ पहुँचने पर वहाँ पूज्य विज्ञानानंद महाराज को देखकर वह अबाक रह गए तीन मार्च बृहस्पतिवार को उसे उन्हें उनसे एकांत में मिलने का सुअवसर मिला विज्ञान महाराज को साष्टांग प्रणाम कर साधु ने कहा महाराज आपने श्री ठाकुर और श्री के जो दो फोटो दिए हैं उनका ध्यान करता हूं लेकिन एक प्रश्न है स्वामी विज्ञानानंद जी ने सस्नेह पूछा क्या है कहो साधु ने विनम्रता विनम्रतापूर्वक कहा मेरी अशुभ वासना किस प्रकार जाएगी विज्ञान महाराज ने संतोष शुभेक्षा और स्नेह पूर्ण दृष्टि से देख कहा वह चली जाएगी उसका विचार मत करना साधु ठाकुर और माँ का ध्यान कर करने से ही चली जाएगी विज्ञान महाराज हाँ उससे ही चली जाएगी यह करने से ही जाएगी इसके बाद वे स्वर शहीद बोले विश्वास से मिले कृष्ण तर्क से बहुत दूर अब मैं सोऊंगा तुम जाओ यह कहकर वे सो गए यही साधु एक दिन सुबह स्वामी विज्ञानानंद के दर्शन करने के लिए इलाहाबाद मठ में गए उनके संकोच के बावजूद उन्होंने उन्हें उनके सामने एक कुर्सी पर बैठने को कहा तब विज्ञान महाराज उन्हें तुलसीदास का प्रेत दर्शन और रामायण के पाठ की समाप्ति पर हनुमान जी के साथ साक्षात्कार तथा विंध्याचल में रामलीला दर्शन आदि सुनने लगे तुलसीदास के विषय में उन्होंने कहा एक बार हनुमान जी ने उन्हें रामायण लिखने को कहा तुलसीदास ने कहा कि मुझ में वह राम भक्ति कहाँ है जिससे मैं रामायण लिख सकूँ यह कहते ही विज्ञान महाराज भाव में गे गदगद हो अजस्त्र आशु विसर्जन करने लगे इन्हें इस समय प्रेम विफल देख कर साधु भी विफल हो अश्रु विसर्जन करने लगे तब विज्ञान महाराज ने अपना भाव संवरण कर हाथ उठाकर साधु को शांत होने का इशारा किया स्वामी विज्ञानानंद की प्रथम दीक्षा प्रदान करने की घटना उल्लेख है सन उन्नीस में वे द्वारिकाधाम का दर्शन कर राजकोट आश्रम होते हुए मुंबई आश्रम आए आश्रम के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में स्वामी जपानंद जी ने विज्ञान महाराज की अभ्यर्थना और सेवा की बम्बई के कालिंकर नामक तरुण मराठी भक्त स्वामी शिवानंद जी के मंत्र शिष्य थे ईश्वर के परम भक्त उनके वृद्ध पिता ने विज्ञान महाराज से मंत्र दीक्षा पाने के लिए स्वामी गुणा जी से आग्रह किया गुणातीतानंद जी ने विज्ञान महाराज की अनुमति लिए बिना ही वृद्ध को आश्वासन दिया कि वे उनकी दीक्षा करवा देंगे तदनुसार उन वृद्ध सज्जन ने आवश्यकी वस्तुएं खरीद ली। स्वामी तो गुणा तीतानंद जी ने जिस दिन विज्ञान महाराज मुंबई पहुंचे उसी दिन संध्या को उनसे दूसरे दिन दीक्षा देने का निवेदन किया इसके पहले विज्ञान महाराज ने कभी दीक्षा नहीं दी थी अतः गुणा जी ने के अनुरोध पर वे क्रोधित हो गए और दीक्षा देने से मना कर दिया आश्रमवासी साधुओं के अनुरोध पर स्वामी जपानंद उन्हें मनाने के लिए गए उन्होंने कहा आप ठाकुर के शिष्य हैं आप ठाकुर का नाम सुना दीजिएगा उसी से दीक्षा हो जाएगी उनके अनुनय विनय से विज्ञान महाराज थोड़े सम्मत हुए पर बोले परंतु मैं सुबह स्नान कर ठाकुर घर देवालय जाकर कपड़े बदल कर बिस्तर छोड़कर अन्य आसन पर बैठ नहीं सकूंगा और चाय पीना भी नहीं छोड़ सकूंगा। स्वामी जपानंद ने कहा आप सदा शुद्ध हैं आपके लिए स्नान करना कपड़े बदलना आसन पर बैठना आदि आवश्यक नहीं है आप जहां बैठेंगे वही देवालय ठाकुर घर हो जाएगा आप बिस्तर पर बैठे हुए ही दीक्षा दीजिएगा इस प्रस्ताव पर वे बालक व हो गए दूसरे दिन सुबह उन्होंने कपड़े बदले और चाय नहीं पी और पलंग पर बैठे बैठे ही दीक्षा दी दीक्षा के बाद गुरु ने अपनी जप माला शिष्य को दे दी जिस पर उन्होंने लगभग चालीस वर्ष जप किया था इसके बाद उन्होंने स्वामी जपानंद जी से एक माला लाने को कहा पंद्रह वर्ष पहले मैंने एक जैन साधु की जप माला देखी थी तब से वैसी माला पाने की इच्छा है तुम वैसी एक माला ला दो जैन संन्यासी वैसी माला रेशमी धागे से बनाते हैं स्वामी जपानंद जी मुंबई जाकर एक जैन स्त्री से बड़ी मुश्किल से वैसी माला लेकर आए उस महिला को एक जैन सन्यासी ने 40 दिन उपवास के बाद उससे आहार करने पर आशीर्वाद स्वरूप दो मालाएं दी थीं स्वामी विज्ञानानंद जी को उसे देते ही वे बालक की तरह आनंदित हो बोले तुमने मेरी 15 वर्ष की इच्छा पूर्ण की यह कहकर वे उसे हाथ में ले तत्काल जप करने लगे यूरोप के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सी जे युंग कोलकाता आने पर बेलूर मठ गए थे और स्वामी विज्ञानंद से मिले थे उन्होंने महाराज से पूछा कि स्वामी श्री रामकृष्ण देव के मंदिर की परिकल्पना क्या स्वामी विवेकानंद ने उन्हें दी थी इस पर विज्ञान महाराज ने कहा हाँ उन्होंने मुझे आइडिया भाव दिया था और नक्शा बनाने को कहा था उनकी कल्पना के अनुसार पहले नक्शे को उन्होंने पसंद नहीं किया इस प्रकार के दो तीन नक्शे मैंने बनाकर उन्हें दिखाए अंतिम को देखकर उन्होंने कहा था यह बहुत हद तक ठीक है स्वामी विज्ञानन कहते थे मठ में स्वामी जी के रहते समय मुझे यह मठ ज्योतिर्मय प्रतीत होता था और मैं दूर से ही समझ जाता था उनके न रहने पर मठ निष्प्राण लगता था बाहर से आकर मठ में घुसते ही पता लग जाता था कि स्वामी मठ में है या नहीं स्वामी प्रभवानंद के द्वारा पूछे जाने पर स्वामी विज्ञानानंद जी ने सारनाथ के म्यूजियम में कुछ हुए उनके अलौकिक दर्शन का वर्णन किया था उसके बाद निम्नोक्त अनुभूति की बात भी कही थी एक शिवरात्रि के दिन काशी के दोनों आश्रमों के साधु विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे कुछ लोगों ने उनसे भी जाने का अनुरोध किया उन्होंने थोड़ी मजाक सी करते हुए कहा एक पत्थर को देखने क्या जाऊँ पर बाद में वे विश्वनाथ दर्शन के लिए गए थे और वहाँ उन्हें एक अलौकिक अनुभूति हुई उन्होंने देखा कि मंदिर में शिवलिंग लुप्त हो गया है क्रमशः हुआ मंदिर और दृश्यमान जगत कहीं विलीन हो गए उन्हें विश्वनाथ के विश्वव्यापी सच्चेदानंद घन विराट स्वरूप का अनुभव हुआ उस समय उनका बाह्य ज्ञान नहीं था बाह्य ज्ञान होने पर वे आश्रम लौटे स्वामी विग्यानंद जी जब इलाहाबाद में थे तब स्वामी ब्रह्मानंद जी अन्यत्र जाते समय रास्ते में वहां पधारे वे कहते थे विज्ञान महाराज गुप्त ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हैं वे आसानी से अपने को प्रकट नहीं करते विज्ञान महाराज भी ठाकुर के इन मानस पुत्र को कितनी भक्ति की दृष्टि से देखते थे यह निम्नोक्त घटना से पता चलता है उस समय भक्त ने इलाहाबाद मठ में आकर विज्ञान महाराज से दीक्षा की प्रार्थना की विज्ञान महाराज ने कहा अध्यक्ष यहाँ है उनकी कृपा प्राप्त करना ठाकुर की कृपा प्राप्ति के बराबर है तदनुसार भक्त ब्रह्मानंद जी के पास गया ब्रह्मानंद जी ने उसे समझाया कि विज्ञान महाराज स्थानीय मठ के अध्यक्ष हैं और गुप्त ब्रह्मज्ञानी हैं आप उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य होइए भक्त की पुनः पुनः की गई प्रार्थना और ब्रह्मानंद जी के प्रेम अनुरोध करने पर विज्ञान महाराज ने बाध्य होकर उनको ठाकुर देवालय में ले जाकर कुछ उपदेश दिए बाद में स्वामी ब्रह्मानंद का एक चित्र उन्हें भेंट करके उन्हें कहा इस चित्र की पूजा और ध्यान करने से ही आपका सब कुछ हो जाएगा यही आपके गुरु हैं श्री राम कृष्ण के सन्यासी शिष्यों का एक दूसरे के प्रति ऐसा गंभीर आध्यात्मिक भाव था उनमें गुरुगिरी का भाव यह वासना नहीं थी फिर भी पर दुख से कातर हो वे लोगों को दीक्षा देते थे